भागवत श्रीमद्भागवतराण दशम स्क सप्त तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीतु कुछ तम व्यक्ष कृष्णाचरम व्रज स्त्रिय प्रलंब बाहु नमकोचनमेतांबर पुष्कर लसन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 यह है कौन कहाँ से आया है किसका दूत है इसने श्री कृष्ण जैसे वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है सबकी सब, सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी की चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई अब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य चितवन और मधुरवाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी मदुपते पार्षद भरते प्रेषित पित्रो भवान उद्धव जी हम जानते हैं कि आप यजुनाथ के पार्षद हैं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 गोप्यो हि गोविंदे गकाय कृष्णदूते व्रज जातेद्धवे त्यक्तौक गायन्त प्रियदंत गमृत्य संस्मित्य यानि कैशोरबा परीक्षित गोपियों के मन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 गोपियां उनका गान करने लगी वे आत्म होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी का मधुकरम दृष्टवा धाय कृष्ण संगम प्रिय प्रस्थापित दूहतम कल्पे एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का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 चबिलहुल कुमस्म श्रुभिना वह तुम मधुपति तिनादी गोपी ने कहा रे मधुप तू कपटी का सखा है इसलिए तू भी कपटी है तू हमारे पैरों को मत छु झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मछली हुई है उसका पीला पीला कुंकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता यहाँ से वहाँ उड़ा करता है जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करे उनका वह कुंकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है अपने ही पास रखे उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है सृदुधाम सुमनस इव सद्य त्यजे समान भवादिक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 किमिह बहुषघे गायसे यादूना अति गृहा पुराण विजय सख सखीना तत्प्रसंगच रुजस्ते कल्पयतेष्टमेष्टा हरे भ्रमर हम वनवासिनी हैं हमारे तो घर द्वार भी नहीं है तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि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 मधुपुर वासनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर वे नई हैं उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी दिव्य बुब चरथाजाम का कपट रुचिर भ्रुविजोस्ते यूति कृपण पक्षे उतम श्लोक शब्द भौरे वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं ऐसा तो क्यों कहता है उनकी कपड़ भरी मनोहर मुस्कान और भवों के इशारे से जो वश में न हो जाए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 अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दिनों पर दया करो नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है अनुनय चाट उदुष मुकुंदात पत्य प्रकृति विशिष्टा अरे मधुकर देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक मैं जानती हूँ कि तू तो अनुनय विनय करने में क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है मालूम होता है तो श्री कृष्ण से ही यही सीखकर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए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 क्या तू अबि कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए कामयानाम मृगृत कामयाना बलिम्वा भेषय तदल अरे दुस्तथार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 श्री की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद छूट जाते हैं यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुनकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं दिन दुनिया से जाते रहते हैं फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं सकते वास्तव में उसका रस उसका चस्का ऐसा ही है यही दशा हमारी हो रही है वयमृतमिव जिंब्यावाज्ञ्या कृष्ण बोहरिण्य दश सुरख स्पर्श शिव्र स्मरुज उपमंत्रि भण्यता जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे अब इस विषय में तू और कुछ मत कह तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। प्रियसा कहरा प्रेयसा प्रेषितर किमु मालनी जोशी में कथमिहा पार्शम सतत मुरसी सौम्य श्री वर्धुषाकते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 स्मर तिथ पित सौम्य बंधुस्ोपान कदानु अच्छा हमारे प्रीतम के प्यारे दूत मधुकर हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में सब सुख से तो है ना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 श्री सुखवाच अथो कृष्ण दर्शन गोपी रिदम सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपिया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी उनके लिए तड़प रही थी उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा उद्धव उच अहो यूम सपूर्णाथात्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती मन श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी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 यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र भगवान के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर से स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है दृष्टा पुत्रान प्रतिशान सजना चाहत योजय कृष्णाक्ष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 भद्रा रहस्तरह रहस्तरह। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है कल्याणियों वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ अब उसे सुनो